ये है मेरी पसंद नमस्ते दोस्तों पिछले दो कार्यक्रमों में हमने दिवाली संबंधी गाने सुने मुझे एहसास हुआ कि मैं तो हैट्रिक पर बैठा हूँ तो फिर हो जाए एक और दिवाली स्पेशल पिछले कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे दिवाली के पंचदिवसीय त्यौहार के तीसरे दिन के बारे में हमने बात की थी दिवाली के हिंदू सिख व जैन समुदाय के लिए महत्व की दिवाली का संबंध कई आध्यात्मिक गुरुओं से भी है अद्वैत वेदांत के गुरु स्वामी राम तीर्थ जिनको राम, या राम स्वामी के नाम से भी नहीं स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेते हुए अठारह में इन्होंने संन्यास भी दिवाली के दिन लिया था और सत्रह अक्टूबर उन्नीस सौ छह के दिन जब इन्होंने समाधि ली उस दिन भी वे दिवाली का ही दिन था उस समय उनकी उम्र मात्र बत्तीस तैतीस वर्ष की रही होगी ब्रह्म समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी 30 अक्टूबर अठारह यानी दिवाली के दिन ही मंत्र जपते हुए स्वर्ग सुधार गए थे दोनों ही असमय दुनिया से चले गए नहीं तो बहुत कुछ कर सकते थे उनकी मृत्यु कैसे हुई इसकी कथा कभी और आइए इन महान हस्तियों को याद करें जिन्होंने कई लाखों के जीवन में किया अपने ज्ञान द्वारा और आइए आज का पहला गीत भी सुनते चले यह गीत आपने सुना फिल्म किनारा से जोराबाई अम्बाले वाली जी के स्वर में जिसके बोल लिखे थे नीलकंठ तिवारी ने और संगीत था मधुसूदन आचार्य का दिवाली के दिन से संबंधित एक रोचक कथा कठोपनिषद में मिलती है नचिकेता नाम का एक छोटा सा बालक था जो यह मानता था कि मृत्यु के देवता यम अमावस्या की काली अंधेरी रात जैसे काले है उसकी जिज्ञासा को शांत करने दिवाली के दिन जब उसके सामने यम वास्तव में प्रकट हुए तो वह उनकी शांत मुखाकृति वह गौरवशाली कद को देख अचंबित हो उठा तब यम ने नचिकेता को समझाया मृत्यु के अंधकार से गुजरकर ही मनुष्य निर्वाण के ज्ञान की रोशनी को पा सकता है और उसकी आत्मा देह के मोह को त्याग उस परमात्मा में विलीन हो सकती है जिसकी मर्जी के बिना भूलोक में पत्ता भी नहीं हिल सकता यम की बात सुन तो नचिकेता को मानव जीवन वह मृत्यु के महत्व का आभास हुआ उसके सारे प्रश्नों का उसे उत्तर मिल गया था नचिकेता ने तब खुशी खुशी दिवाली के त्योहार को मनाया था आइए अब हम गायक अभिनेत्री खुर्शीद के स्वर में एक दिवाली गीत 1946 की फिल्म महाराणा प्रताप से सुने इसके बोल स्वामी रामानंद ने लिखे हैं और संगीतकार थे राम गांगुली गौर करने वाली बात यह है की इस गीत पर पंजाबी संगीत की गहरी छाप है शायद राम गांगुली ने पृथ्वी थिएटर्स में रहते हुए या पहले इसका कुछ अनुभव लिया होगा kya koi dabaya to kahe त्योहारों के चौथे दिन को पड़वा या वर्ष प्रति पड़ा भी मानते हैं कहा जाता है कि इसी दिन राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ था वह इसी पड़वा दिन से विक्रम संवत के पंचांग यानी कैलेंडर की शुरुआत होती है उत्तर भारत में इसी दिन गोवर्धन पूजा का आयोजन भी किया जाता है विष्णु पुराण के अनुसार वर्षा ऋतु के अंत में एक दिन गोकुलवासी देवराज इंद्र के सम्मान में एक त्योहार मनाते थे लेकिन एक वर्ष बालकृष्ण ने इन्हें इंद्र की पूजा करने से मना कर दिया देवराज इंद्र गुस्से से आग बबूला हो गए उन्होंने इतनी वर्षा कर दी कि गोकुल डूबने लग श्री कृष्ण ने लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और उसे छतरी की भांति उपयोग करते हुए सबकी रक्षा की गोवर्धन मथुरा के समीप ब्रिज की एक छोटी पहाड़ी है पंजाब हरियाणा यूपी और बिहार जैसे राज्यों में लोग गोबर से पहाड़ बनाते हैं उनको फूलों से सजाते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं इस दिन को अन्नकूट भी कहा जाता है अन्नकूट यानी अन्न का पहाड़ मंदिरों विशेषकर मथुरा व नाथ द्वारा में ईश्वर की मूर्तियों का दूध से स्नान किया जाता है वे उन्हें चमकीली पोशाकों के अलावा मोती रूबी हीरे जैसे मणि भरे आभूषणों से सजाया जाता है प्रार्थना व पारंपरिक पूजा के पश्चात अनगिनत प्रकार की मिठाइयों से पहाड़ बनाया जाता है इससे ही भगवान को भोग लगाया जाता है जिसके बाद श्रद्धालु इस अन्नकूट के पास आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं आइए अब मुकेश की आवाज में फिल्म नजराना का एक गीत सुनते चलें, जिसका संगीत दिया है रवि ने और बोल हैं राजेंद्र कृष्ण के एक वो भी एक ये भी दीवाली है उजड़ा हुआ गुषण है रोता माली है एक वो भी दीवाली थी एक ये भी दीवाली है उजड़ा हुआ ग दीप जलाए हम तकदीर दीर का है उजला हुआ दूसर है में था दिल तेरा कवानी है उजला हुआ दूसंग है रोता हुआ मानी है एक वो भी दीवाली थी एक ये भी दीवाली है हुआ है, रोता हुआ है। देवी लक्ष्मी की पूजा हर हिंदू घर में बड़ी श्रद्धा के साथ की जाती है और प्रार्थना की जाती है कि देवी प्रसन्नता व सफलता का वरदान दे कई घरों में इस दिन पत्नियां पतियों के मस्तक पर लाल तिलक लगाती हैं माला पहनाती हैं और आरती करते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं पत्नी के निश्छल प्रेम को देखते हुए पति उसे कोई महंगा उपहार भी देते हैं इस दिन नविवाहित वधुओं को अपने पति के गह, साथ घर बुलाकर विशेष खानपान संग उपहार देने का भी कई घरों में प्रचलन होता है पुराने समय में भाई इसी दिन अपनी बहनों को उनके ससुराल से मायके भी लाते थे आइए हम शमशाद बेगम व गीता रॉय और साथियों की आवाज में फिल्म शीश महल का ये खूबसूरत गीत सुने जिसकी तर्स बनाई है वसंत देसाई ने और बोल है नजीम पानीपति के दिवाली आई न दिवाली सची आई सची आई रे आई न दिवाली आई न दीवाली दीप चले गली दीप है गली गली गली में, में। Oh, these people, these people, these people, these people. है है है है आई आई आई आई आई आई आई रे रे पर्व के पांचवें और आखिरी दिन को कई नाम से जाना जाता है पंजाब में इसे टिक्का कहा जाता है वहीं कई राज्यों में इसे भाई दूज तो महाराष्ट्र में भाऊ बीज नेपाल में इसे भाई टीका कहते हैं पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन यमराज अपनी बहन यमी यानी यमुना से मिलने आए थे वह भी उनसे मिलने के लिए अत्यधिक व्याकुल थी बहन ने उनका स्वागत तिलक लगाकर किया और उन्हें माला पहनाई इसके बाद उन्होंने विशिष्ट व्यंजन बनाकर उन्हें खिलाए इसके बाद दोनों भाई बहन मिठाई खाते हुए जी भर कर बातें करने लगे और उन्हें खूब आनंद प्राप्त हुआ चलते चलते यम ने उन्हें एक विशिष्ट भेंट दी तो यमि ने भी अपने हाथों से बना हुआ एक उपहार प्रदान किया इस आभगत से प्रसन्न यमराज ने ऐलान किया कि इस दिन अगर भाई बहन एक साथ यमुना नदी में स्नान करेंगे तो उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी इसी कारण कई लोग यमुना नदी में इस दिन आस्था की डुबकी लगाते हैं उन्होंने यह भी कहा कि आज के दिन हर भाई को अपनी बहन के घर जाना चाहिए बस तभी से भाई दूज की प्रथा जारी है कुछ लोग इस दिन को यम द्वितीय भी कहते हैं आज की इस तेज दौड़भाग वाली जिंदगी में इस तरह के त्योहार बहुत महत्व रखते हैं वरिष्ठ रिकॉर्ड संग्रहकर्ता डॉ. सुरेश चांदवनकर ने मुझे बताया था कि लता जी का एक मराठी गैर फिल्मी रिकॉर्ड निकला था जिसके एक और दिवाली गीत था और दूसरी ओर भाऊ बीज संबंधित गीत इन दुर्लभ गीतों के संगीतकार थे दत्ता डावजेकर आइए वो भाऊ बीज वाला गीत सुरेश जी के सौजन्य से सुनते चले के रिकॉर्ड संग्रह करता संजय जी के अनुसार ऐसा ही एक मराठी गैर फिल्मी रिकॉर्ड मिस वासंती की आवाज में भी निकला था जिसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे दिवाली के त्योहार से सबके जीवन में रंग भर जाते हैं हर कोई अपनी क्षमता अनुसार इसे मनाने की कोशिश करता है चाहे पैसे हों या ना हो आइए एक दिवाली का हास्य से परिपूर्ण गीत भी सुनते चले रफी साहब की आवाज में जिसे लिखा कवि प्रदीप ने और संगीत रामचंद्र का फिल्म है पैगाम दिवाली मुबारक मुबारकबाए कैसे दिवाली मनाएं हम लाला अपना तो बारा महीने दीवाला अपना तो बारा महीने दिवाल हम तो हुए देखो ठन ठन गोपाला अपना तो बारा महीने दिवाल अपना तो बारा महीने दिवाला मेहनत करे अरे यारों को देखो तिजोरी भरे दिन रात हम तो गुलामी करें अरे पोकट में फोकट में ये सांड खेती चरे धन पे हमारे है का ताला अपना तो बारा महीने दिवाला अपना तो बारा महीने दिवाला कैसे दिवाली मनाए हम लाला अपना तो बारा महीने दिवाला अपना तो बारा महीने दिवाला खिचड़ी ही खाते रहे अरे हलवा लफंगे उड़ाते रहे हम मुक्त झाड़ू लगाते रहे गंगा में अरे गंगा में गदे नहाते रहे दाता तेरी अक्कल कु दाता तेरी अक्कल खुहे काए झाला अपना दोबारा तो महीने दीवाला अपना दोबारा तो महीने दीवाला कैसे दिवाली मनाए हम लाला अपना दोबारा तो महीने दीवाला अपना दोबारा तो महीने दीवाला इसी के साथ हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर आ चुके हैं मैं अंत में यही कहूंगा कि दिवाली अंधेरे को उजाले से दूर करने का प्रतीक है कोरोना महामारी पूरे विश्व के सामने एक चुनौती है और इस अंधेरे समय में वैक्सीन व इलाज मानो दीपक की लौ है आशा करता हूं कि सबके लिए अगली दिवाली बहुत आनंददायक रहेगी आपको शमशाद बेगम व सितारा कानपुरी के गाय फिल्म पगड़ी के खूबसूरत गीत के साथ विदा लेना चाहूँगा जिसे लिखा है शकील बदायोनी ने वह दिया है गुलाम मोहम्मद ने दिल में दिवाली की लौ जलाए रखें खुश रहें और खुशियां बांटते रहें धन्यवाद आई राजा दीप आई दीप वाले थी थी वाले घर दीपक ऐसे चमके जैसे सर घर दीपक ऐसे चमके जैसे चमे वाले हम कहलाए घर है न दौलत अपने दौलत वाले हम कहलाए घर है न दौलत अपनी जितकी मैं सीकी लाठी है रे किस्मत अपनी एक चाली तो दूध पिला जा एक चाली तो दूध पिला जा जाए राम जय राम सीता